महाभारत शांति शांतिपर्व एक नारद जी का सुखदेव को कर्म फल प्राप्ति में परतंत्रता विषयक उपदेश तथा सुखदेव जी का सूर्य में जाने का निश्चय नारद वाच सुख दुख विपर्यासो यदा सूप्यते नैनम प्रज्ञा सुनिहतम वात्रिपौरुषम नारद जी कहते हैं सुखदेव जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है उस समय बुद्धि उत्तम नीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता स्वभावान जरा मरण रोगेभ्य प्रियम आत्मा अतः मनुष्य को स्वभावता ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है अतः जरा मृत्यु और रोगों के कष्ट से उसका रुजन्ते उन्व शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुषों के छोड़े हुए तीक्ष्ण तीक्ष्बाणों के समान शरीर को पीड़ा देते हैं व्यथित से काम्य तो जीवित शिण अवश्य विनाशा शरीर अप्रेशा से व्यथित दुखित एवं विवश होकर जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर ही खींचता चला जाता है निवर्तन्ते तेनावर्तनते स्रोता सरिता आयुरादा मृत्याम रातहानि पुनः पुनः जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता चला जाता है पीछे की ओर नहीं लौटता उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों के आयु का अपहरण करते हुए बारंबार आते और बीतते चले जाते हैं व्यक्तोत्यंतम पक्ष यो शुक्ल कृष्ण यो जातान् मृत्या निमेशा न शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का निरंतर होने वाला यह परिवर्तन मनुष्यों को जरा जीर्ण कर दे रहा है यह कुछ क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता है सुख दुखान आदित्योषम आदित्योषम पुनः पुनरुदय सूर्य प्रतिदिन अस्त होते और फिर उदय होते हैं वे स्वयं अजर होकर भी प्रतिदिन प्राणियों के सुख और दुख को जीर्ण करते रहते हैं अदृष्ट पूर्वान्नाज भावान परिसंकता इष्टानिष्टान मनुष्याण आस्तम गिरात्र ये रात्रियाँ मनुष्यों के लिए कितने ही अपूर्व तथा असंभावित प्रिय अप्रिय घटनाएं ली आती और चढ़ी जाती है योयम इच्छे यथा काम काम आम तद्वाप्नयात यदि श्यान्न पराधीन पुरुष से क्रियाफल यदि जीव के किए हुए कर्मों का फल पराधीन न होता तो जो जिस वस्तु की इच्छा करता वह अपने उसी कामना को रुचि के अनुसार प्राप्त कर लेता संयता हितक्षा मतिमत मानवा दिश्यंते निषला बड़े बड़े संयमी बुद्धिमान और चतुर मनुष्य भी समस्त कर्मों से श्रांत होकर असफल होते देखे जाते हैं। निर्गुण पुरुषाधमा आशीर्भिप्य संयुक्ता दृष्यंत सर्व कामि किन्तु दूसरे मूर्ख गुणहीन और अधम मनुष्य भी किसी का आशीर्वाद न मिलने पर भी संपूर्ण कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं भूतानाम अपर कशिनियम कोई कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता है और सब लोगों को धोखा दिया करता है तो भी वह सुख ही भोगते भोगते बूढ़ा होता है अचे महानसीनम श्री कंचितिषते कश्चित कर्मानुसृत्यान प्राप्त अधिकति कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं फिर भी लक्ष्मी उनके पास अपने आप पहुंच जाती है और कुछ लोग काम करके भी अपनी प्राप्य वस्तु को उपलब्ध नहीं कर पाते अपराध सामचक्षत सुखम संभूत पुनर ग इसमें स्वभावतः पुरुष का ही अपराध अर्थात प्रारबदोत्त समझो वीर अन्य उत्पन्न होता है और संतानोत्पादन के लिए अन्यत्र जाता है तस्व प्रयुक्त गर्भो वा नवा आम्रपुष्पोपम से वृत्तिरुपलभ्य कभी तो वह योनि में पहुंचकर कर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता तथा तो कभी कभी आम के बौर के समान वह व्यर्थ ही झर जाता है केसान चित्त पुत्र कामान अनुसंतान मिक्षताम सिद्धौ प्रयत मान चाण्डाह कुछ लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं और उस पुत्र के भी संतान चाहते हैं तथा तो इसकी सिद्धि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करते हैं तो भी उनके एक अंडा भी उत्पन्न नहीं होता गर्भा क्रुद्धादाशी विषादिव आयुष्मान जायते पुत्र कथम प्रेत इवा भवत बहुत से मनुष्य बच्चा पैदा होने से उसी तरह डरते हैं जैसे क्रोध में भरे हुए भी सर्प से लोग भयभीत रहते हैं तथा तो उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न होता है और क्या मजाल है कि वह कभी किसी तरह रोग आदि से मृतक तुल्य हो सके देवा निष्ठवा कृपण पुत्र दस मास परिधिता जन्म ते कुल पान सना पुत्र की अभिलाषा रखने वाले दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके दस मास तक गर्भधारण किया जाता है तथा उनके पुत्र उत्पन्न होते हैं। अपरे संचितान तथा बहुत से ऐसे हैं जो आमोद प्रमोद में ही जन्म धारण करके पिता के संचित किए हुए अपार धनधान्य एवं विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं अन्योन समेत मैथुन से उपद्रव इवा निष्टो गर्भ प्रपद्य पति पत्नी की पारस्परिक इच्छा के अनुसार मैथुन के लिए जब उनका समागम होता है उस समय किसी उपद्रव के समान गर्भ योनि में प्रवेश करता है शीघ्र परशरी छिन्नबीज शरी प्राणिनम प्राणसरोधे मांस श्रेष्ठ विभेष्ट जिसका स्थूल शरीर क्षीण हो गया है तथा जो कफ और मांस में शरीर से गिरा हुआ है उस देह भारी देहधारी प्राणी को मृत्यु के बाद शीघ्र ही दूसरे शरीर उपलब्ध हो जाते हैं निर्दग्धम परदेहे पे परदेहम चलाचलम बिना बिना शांति नावि नाव विवाहित जैसे एक नौका के भग्न होने पर उस पर बैठे हुए लोगों को उतारने के लिए दूसरी नाव प्रस्तुत रहती है उसी प्रकार एक शरीर से मृत्यु को प्राप्त होते हुए देव को लक्ष्य करके मृत्यु के बाद उसके कर्म भोग के लिए दूसरा नाशमान शरीर उपस्थित कर दिया जाता है संगत्या जठरी नेतो बिंदुम अचेतन के न्यन जीवंतम गर्भम तमिह पश्य सुखदेव पुरुष स्त्री के साथ समागम करके उसके उधर में जिस अवचेतन शुक्र बिंदु को स्थापित करता है वही गर्भ रूप में परिणत होता है फिर वह गर्भ किस यत्न से यहाँ जीवित रहता है क्या तुम कभी इस पर विचार करते हो अन्नपाणान जन्ते यक्षाश भक्षिता तस्मि वो पद गर्भ किमना अन्न बेवचरते जहाँ खाए हुए अन्न और जल पच जाते हैं तथा सभी तरह के भक्ष पदार्थ जीर्ण हो जाते हैं उसी पेट में पड़ा हुआ गर्भ अन्य के समान क्यों नहीं पद जाता है गर्भे मूत्रपुर स्वभाव निता गति धारण वसर्गे व कर्ता वस स्रवंति क्षुतरा गर्भा जायम तथा पर आगमे न तथा विनाश उपपद्य गर्भ में मल और मूत्र के धारण करने या त्याग में कोई स्वभावनियत गति है किंतु कोई स्वाधीन कर्ता नहीं है कुछ गर्भ माता के पेट से गिर जाते हैं कुछ जन्म लेते हैं और कितनों के ही जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाती है एक तस्मात्न संबंधा जो जीवन परि मुच्यते प्रजा चलभते कांचन पुनर्द्वंद सज्जती इस योनि संबंध से कोई सकुशल जीता हुआ बाहर निकल आता है तब कोई संतान को प्राप्त होता है और पुनः परस्पर के संबंध में संलग्न हो जाता है स तस् सहजात सप्तमी नवमी दशा प्राप्वते ततः पंच नवंति गयुष अनादिकाल से साथ उत्पन्न होने वाले शरीर के साथ जीवात्मा अपना संबंध स्थापित कर लेता है इस शरीर की गर्भवास जन्म बाल्य कौमार पौगंड यौवन वृद्धत्व जरा प्राणरोध और नाश ये दस दशाएं होती हैं इनमें से सातवीं और नौवीं दशा को भी शरीरगत पांचों भूत ही प्राप्त होते हैं आत्मा नहीं आयु समाप्त होने पर शरीर की नवी दशा में पहुँचने पर ये पांच भूत नहीं रहते अर्थात दसवीं दशा को प्राप्त हो जाते हैं नाभ्युत्थान मनुष्याण योगा श्यूरनात्र संशयथ्यंत व्याधु मृगा इव जैसे व्याध छोटे मृगों को कष्ट पहुँचाते हैं उसी प्रकार जब नाना प्रकार के रोग मनुष्यों को मत डालते हैं तब उनमें उठने बैठने की भी शक्ति नहीं रह जाती इसमें संशय नहीं है व्याधिर मतमान त्यजताम विपुल धनम वेदनापकर्षं ते यत महान चित्सता चिकित्सक रोगों से पीड़ित हुए मनुष्य वैद्यों के बहुत सा धन देते हैं और वैद्य लोग रोग दूर करने की बहुत चेष्टा करते हैं तो भी उन रोगियों की पीड़ा दूर नहीं कर पाते हैं ते चातिपुणा वैद्या कुशला समृत औषधा व्याध भी परिकृष्यंते मृगा व्याध हरिवार बहुत सी औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा में इस कुशल चतुर्वैद्य भी व्याधों के मारे हुए मृगों की भांति रोगों के शिकार हो जाते हैं तेपि ते पिबंत कागना नगा नागोह वे तरह तरह के काढ़े और नाना प्रकार के घी पीते रहते हैं तो भी बड़े बड़े हाथी जैसे वृक्षों को झुका देते हैं वैसे ही वृद्धावस्था उनकी कमर टेढ़ी कर देती है यह देखा जाता है केवा भवे चिकित्से रोगार्तान मृग स्वापदा दरिद्राश्च प्रायो ना ते इस पृथ्वी पर मृग पक्षी हिंसक पशु और दरिद्र मनुष्यों को जब रोग सताता है तब कौन उनके चिकित्सा करने जाते हैं किंतु प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं है घोरा नृपे दुराधर्षा नृपतिग्र तेजस आक्रम्या पशु परंतु बड़े बड़े पशु जैसे छोटे पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं उसी प्रकार प्रचंड तेज वाले घोर एवं दुर्धर्ष राजाओं पर भी बहुत से रोग आक्रमण करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं इतलोक मनाकंदम मोहशोक परिप्लुतम स्रोतथा सहसा क्षिप्तम रियमाणम बली यता इस प्रकार सब लोग भव सागर के प्रबल प्रवाह में सहसा पड़कर इधर उधर बहते हुए मोह और शोक में डूब रहे हैं और तक नहीं कर पाते हैं न ना धन नाज्य न ना गृह तपसा तथा स्वभावम अति वर्तन्ते वर्तनते नियुक्ता शरीर विधाता के द्वारा कर्म फल भोग में नियुक्त हुए देहधारी मनुष्य धन राज्य तथा कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं ना नृ नाम नियम सती यदि प्रयत्न का फल अपने हाथ में होता तो मनुष्य न तो बूढ़े होते और न मरते ही सबके समस्त कामनाएं पूरी हो जाती और किसी को अप्रिय नहीं देखना पड़ता परिलोक सर्व गंतुम समीहते ये च यथाशक्ति नद्वर्तते तथा सब लोग लोकों के ऊपर से ऊपर स्थान में जाना चाहते हैं और शक्ति इसके लिए चेष्टा भी करते हैं किंतु वैसा करने में समर्थ नहीं होते ऐश्वर्ण अदत्तम अत्ता मत्ता मध्य मदन चमत्ता षठाशूरा विक्रांता पर्युपाशते प्रमादरित पाक्रमी भी ऐश्वर्य तथा मदिरा के मद से उन्मत्त रहने वाले षठ मनुष्यों की सेवा करते हैं क्लेशापरिनते केशाचिखिता स्वस्व पुनरन्याषा न किंचित अगम्यते कितने ही लोगों के क्लेश ध्यान दिए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं तथा दूसरों को अपने ही धन, धन में से समय पर कुछ भी नहीं मिलता सम्यम कर्म वहन्ते महत्व या शिविका कर्मों के फल में भी बड़ी भारी विषमता देखने में आती है कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकी में बैठ चलते हैं सर्वेमृद काम अन्य रथ पुराशरा मनुष्याशत स्त्री का विविधा स्त्रिय सभी मनुष्य धन और समृद्धि चाहते हैं परंतु उनमें से थोड़े से ही ऐसे लोग होते हैं जो रथ पर चढ़कर चलते हैं कितने ही पुरुष स्त्री रहित हैं और सैकड़ों मनुष्य कई स्त्रियों वाले हैं द्वंद्वार सुगछन ते कई कसोदराहम्यत पदम पश्य महातृमोह शी सभी प्राणी सुख दुख आदि द्वंद्व में रम रहे हैं मनुष्य उनमें से एक एक का अनुभव करते हैं अर्थात किसी को सुख का अनुभव होता है किसी को दुख का यह जो ब्रह्म नामक वस्तु है इसे सबसे भिन्न एवं विलक्षण समझो इसके विषय में तुम्हें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए त्यज धर्मम अधर्मं च उभय सत्यान ऋतें त्यज उभय सत्यानृत त्यक्वा ये इन त्यज धर्म और अधर्म को छोड़ो सत्य और असत्य दोनों का त्याग करो सत्य और असत्य दोनों का त्याग करके जिससे त्याग करते हो उस अहंकार को भी त्याग दो एक तत् परम गुह्यम आख्यातम ऋषि सत्यम ये नेवा परिज्य मृतलोकम दिव ग मुनिश्रेष्ठ यह मैंने तुमसे परम गूढ़ बात बतलाई है जिससे देवता लोग मृतलोक छोड़कर स्वर्ग स्वर्गलोक को चले गए नारदस्य वचन अवच्रुता सुख परम बुद्धिमान संचित्या मन था धीरो निश्चय नाध्यक्ष नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीरचित्त सुखदेव जी ने मन ही मन बहुत विचार किया किंतु सहता भी किसी निश्चय पर न पहुँच सके पुत्रधारे महान क्लेशो विद्या विद्याम ना ये महान श्रम किम्नुतम सानम अल्प क्लेशम महोदय वे सोचने लगे स्त्री पुत्रों के झमेले में पढ़ने से महान क्लेश होगा विद्या अभ्यास में भी बहुत अधिक परिश्रम है कौन सा ऐसा उपाय है जिससे सनातन पद प्राप्त हो जाए उस साधन में क्लेश तो थो थोड़ा हो हो किंतु धर्मस्य पार नये श्रेयसी गतिम तदनंतर उन्होंने दो घड़ी तक अपने निश्चित गति के विषय में विचार किया फिर भूत और भविष्य के गाता सुखदेव जी को अपने धर्म के कल्याण वही परम गति का निश्चय हो गया कथम तो हम तुम असंश्रेष्ठेयम गतिमोत्तम नावर्तेम यथा भूयो यो निगर सागरे फिर वे सोचने लगे मैं सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गति को प्राप्त करूं? जहाँ से फिर संसार सागर में आना न पड़े परम भावम्भिकाक्ष का भी यत्र आवर्तते पुनः सर्वसान परि तज्य निश्चितों मन सा जहाँ जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती मैं उसी परम भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैंने मन के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करने का निश्चय किया है तत्र ये गमिष्य अक्षयश्चा व्ययच्च यम शाश्वत अब मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरे आत्मा को शांति मिलेगी तथा जहां मैं अक्षय अच्छा अविनाशी और सनातन रूप से स्थित रहूंगा न तो योग मृत शक्तिया प्राप्त था परमा गति अवबंधो ही बुद्धस्य से कर्मणोपप्य परन्तु योग के बिना उस परम गति को नहीं प्राप्त किया जा सकता बुद्धिमान का कर्मों के निकृष्ट बंधन से बना रहना उचित नहीं है तस्मा योगम साम त्यक्त गृहकले वरम वायुभूत भूत प्रवेक्षा भी तेजो राशि अत में आश्रय ले इस पर तेजो राशि में सूर्य मंडल में प्रवेश करूँगा न शेषयताम जाति सोम सूर्य गण कंपित पतते भूमि पुनशवाधिरोहती देवता लोग चंद्रमा का अमृत पीकर जिस प्रकार उसे छील कर देते हैं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 नेक्षा एवं विदिवी ते ह्रास वृद्धि पुनः पुनः इसके सिवा चंद्रमा सदा घटता बढ़ता रहता है उसकी ह्रास वृद्धि का क्रम कभी टूटता नहीं है इन सब बातों को जानकर मुझे चंद्रलोक में जाने या जा ह्रास वृद्धि के चक्कर में पड़ने की इच्छा नहीं होती है रविस्तु संतापय तेलोकान दस्में भिरोल बणई सर्वस्तेज आदत्ते नित्यम अक्षय मंडल सूर्यदेव अपने प्रचंड किरणों से समस्त जगत को संतप्त करते हैं वे सब जगह से तेज को स्वयं ग्रहण करते हैं उनके तेज का कभी ह्रास नहीं होता इसलिए उनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है अतो में रोचते गंतुम आदित्यम दिप्त तेजसम अत्र वश्यामि दुर्धर अतः उदीप्त तेज वाले आदित्य मंडल में जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है इसमें मैं निर्भीक्षित होकर निवास करूंगा किसी के लिए भी मेरा पराभव करना कठिन होगा सूर्य स्ाहम निक्षिप्यदम कलेवरम पृथ्वी स या श्यामी सौरम तेजोति दुस्सहम इस शरीर को सूर्यलोक में छोड़कर मैं ऋषियों के साथ सूर्यदेव के अत्यंत तेज में प्रवेश कर जाऊंगा अ पृक्षाबी नगान नागा दिशो दिवम देवदानव गंधर्वान पिथा चोरक राक्षसान इसके लिए मैं नग नाग पर्वत पृथ्वी तिथा जूलोक देवदानव गंधर्व पिशाद सर्प और राक्षसों से आज्ञा मांगता हूँ लोकेशु सर्वभूता प्रवेशा न संशय पश्यंतु योगवीर में सर्वे देवा सहर्षि भी आज मैं निसंदेह जगत के संपूर्ण भूतों में प्रवेश करूँगा समस्त देवता और ऋषि मेरी योग शक्ति का प्रभाव देखे अथानुप्य तमृतिम नारद लोक विसृत तस्मादु संाप्य जगामा प्रति ऐसा निश्चय करके सुखदेव जी ने विश्वविख्यात देवर्षि नारद जी से आज्ञा मांगी उनसे आज्ञा लेकर वे अपने पिता व्यास जी के पास गए शोभिवाद्या महात्मा कृष्णद्वैपायनम मुनिम सुख प्रदक्षिण कर महापृष्टवान मुनि वहाँ अपने पिता महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को प्रणाम करके सुखदेव जी ने उनकी प्रदक्षिणा की और उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी श्रुवा चरसे प्रेत महात्मा पुनराह चयनम भो भो पुत्र शीयतावक्षु प्रेरणाम भी तो सुखदेव की आवाज़ सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए महात्मा व्यास ने उनसे कहा बेटा बेटा आज यहीं रहो जैसे तुम्हें जीव भर निहार कर अपने नेत्रों को तृप्त कर लूँ निरपेक्ष मनोदति परंतु सुखदेव जी स्नेह का बंधन तोड़कर निरपेक्ष हो गए थे तत्व के विषय में उन्हें कोई संशय नहीं रह गया था अतः बारंबार मोक्ष का ही चिंतन करते हुए उन्होंने वहां से जाने का ही विचार किया पितरम संपरी त्यजगा कैलास पृष्ठ विपुलम सिद्ध संघ नि पिता को वहीं छोड़कर मुनि सुखदेव सिद्ध समुदाय से सेवित विशाल कैलास शिखर पर चले गए इत महाभारते शांति मोक्षधर्म मोक्ष सुकाभिगमने परमि सुखाभिगमे एक शत तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का प्रस्थान विषयक तीन अध्याय पूरा हुआ